उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया जो लोग तीर्थों की सेवा सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा सुचि स्मते तपस्वी मुनि भी वीत भी कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए दोनों संध्याओं के समय सोना कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है संध्याकाल भूतों से व्याप्त रहता है अतः उस समय छींकना जम्हाई लेना तथा भोजन करना भी मना है ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए विशेषतः हंसना तो दूसरे के सामने हो ही नहीं संध्याकाल में कभी कमरे के भीतर न रहें प्रिय मूसल ऊखल सूप पीड़ा और ढक्कन आदिको दिन या रात में कभी ना लांगना उत्तर की ओर सिराहना करके और संध्या काल में कभी ना सोना झूठ ना बोलना दूसरों के घर ना जाना पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि ना डालना यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की मैं इन नियमों का ठीक-ठीक पालन करूंगी फिर कश्यप जी देवताओं के यहां चले गए इधर दिति का पूर्ण जनित बलवान गर्भ दिनों-दिन बढ़ने लगा इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था उसकी इंद्र से मित्रता थी दोनों में बड़ा प्रेम था उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है दिति का गर्व दिनों दिन बढ़ता है उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं नारद जी ने पूछा देवेश्वर महाबली मैं नामक दैत्य तो नमुचि का प्रिय भ्राता है और नमुचि इंद्र के हाथ से मारा गया था फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई ब्रह्मा जी बोले पूर्व काल में नमूचि दैत्यों का राजा था उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ एक समय की बात है इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे यह देखकर दैत्यराज नमूच भी उनके पीछे लग गया उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और इरावत हाथी छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए फिर वज्र में फेन लपेटकर उस भेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला जब नमुच की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया मैदानी और प्रियभासी था उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया वह याचकों को मोह मांगी वस्तुएं देने लगा बंदीजन सदा उसकी स्तुति करने लगे इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मै की गतिविधि जान ली तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले दैत्यराज मैं याचक हूं मुझे मनोवांछित वर दीजिए मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं अतः आपके पास आया हूं मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा दिया हुआ ही समझो सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक उसके यूं कहने पर इंद्र बोले मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूं यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा विप्रवर ऐसे वर से क्या लाव आपके साथ मेरा बैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया इंद्र को पहचानकर मैंै के मन में बड़ा वि्म हुआ सखे यह क्या बात है तुम तो बज्ज धारी हो तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है इंद्र ने हस्कर मैं को हदें से लगाया और कहा विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से, अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए मैंने कहा अगस्त के आश्रम पर जाओ वहीं गर्भवती दिति रहती हैं उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े-टुकड़े कर डालो इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मै की प्रशंसा की और बिनित की भांति माता दिति के पास गए वहां जाकर दैत्य माता की सेवा सुस्तसा में लग गए उसके मन में क्या है इस बात को दिति नहीं जानती थी उनके गर्भ में जो मुनि का अमोग तेज था वह किसी के लिए भी दुर्धरश था इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने के एक्षा से की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर karke आना करके सो रही थी इंद्र ने मन में कहा यही अच्छा अवसर है यूं कहकर वे वज्र हाथ में ले दिति के उधर में प्रवेश कर गए गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत न हुआ और बोला वज्रधारी इंद्र मैं तुम्हारा भाई हूं तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते क्या मुझे मारना चाहते हो युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है मैं गर्व से निकलू तब मुझसे युद्ध कर लेना यहां आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है तुम विद्वान हो तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहे हैं क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती कुलिन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा यश अथवा पुण्य गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है भाई यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ यूं कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला इंद्र मुझे मारने से तुम बालघाती ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे यही तुम्हें फल मिलेगा फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए हो संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो वह मृत जैसे बालक की हत्या करे इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है गर्व का बालक यूं ही कहता रहा किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए सच है क्रोधांध और लोभी मनुष्य को किसी पर भी दया नहीं आती इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई सभी टुकड़े जीवित बालक के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले क्यों मारते हो हम तुम्हारे भाई हैं किंतु इंद्र ने एक न सुनी उन खंडों को भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले वे भी जीवित होकर बोले इंद्र हमें न मारो हम तुम पर विश्वास करते हैं माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं परंतु कौन सुनता था जिनकी बुद्धि देश से नष्ट हो गई है उनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता गर्व के सभी टुकड़े हाथ पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ वे सब के सब रो रहे थे इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा मारुत मत रोओ इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया või gharv mei hii atinti buluvan اور maha